पातंजल योग सूत्र विभूतिपाद प्रतिभाद्वा सर्वम चौंतीस अथवा प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है प्रातिभ ज्ञान अर्थात प्रतिभा की शक्ति अर्थात पवित्रता के द्वारा लब्ध ज्ञान विशेष के प्राप्त हो जाने पर बिना किसी प्रकार के संयम के ही समस्त ज्ञान प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य उच्च प्रतिभा शक्ति प्राप्त कर लेता है तब उसे इस महा आलोक की प्राप्ति हो जाती है उसके ज्ञान से समस्त प्रकाशित हो जाता है बिना किसी प्रकार का संयम किए ही उसे आप से आप समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है हृदय चित्त संवित पैंतीस हृदय में संयम करने से मनोविषय ज्ञान प्राप्त हो जाता है सत्वपुरुषो अंत्यंता संकीर्ण यो प्रत्यशेषाद भोग परार्थत्वाद अन्य स्वार्थ संयमाद पुरुष ज्ञानम् 36 पुरुष और सत्व जो कि अत्यंत पृथक है उनके विवेक के अभाव से ही भोग होता है वह भोग परार्थ है अर्थात किसी अन्य या पुरुष के लिए है सत्व की एक दूसरी अवस्था का नाम है स्वार्थ उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है प्रकृति का एक विकार सत्व गुण की सभी क्रियाएँ जो कि स्वयं प्रकृति की एक प्रकाश एवं आनंद समन्वित अवस्था विशेष है आत्मा के लिए है जब यह सत्व अहम भाव से मुक्त और पुरुष की शुद्ध बुद्धि से आलोकित रहता है तो इसे आत्मकेंद्रस्थ या स्वार्थ कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में यह सभी प्रकार के संबंधों के अतीत हो जाता है ततः प्रतिभा श्रावण वेदना दर्शा स्वादवार्ता जायंत सैंतीस उससे प्रातिप ज्ञान और अलौकिक श्रवण स्पर्श दर्शन स्वाद एवं वार्ता घ्राण ये छह सिद्धियां प्रकट होती है ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध अड़तीस ये सिद्धियां समाधि में उपसर्ग विघ्न है पर व्युत्थान संसार अवस्था में सिद्धि स्वरूप है योगी जानते हैं कि संसार के यावत भोग पुरुष और मन के संयोग द्वारा होते हैं यदि वे इस सत्य में कि आत्मा और प्रकृति एक दूसरे से पृथक वस्तु हैं चित्त का संयम कर सके तो उन्हें पुरुष का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उससे विवेक ज्ञान उदित होता है जब वे इस विवेक को प्राप्त कर लेते हैं तब उन्हें प्रातिभ नामक अत्यंत उच्च कोटि का आलोक प्राप्त होता है पर ये सब सिद्धियाँ उस उच्चतम लक्ष्य अर्थात उस पवित्र स्वरूप आत्मा के ज्ञान और मुक्ति की प्रतिबंधक स्वरूप है ये सब तो मानो रास्ते में प्राप्त होने वाली चीज़ें भर हैं यदि योगी इन सिद्धियों का परित्याग कर दे तभी वे उस उच्चतम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं यदि वे इनमें अटक गए तो फिर उनकी उन्नति रुक जाती है